संवेदनाओ के पंख ब्लॉक की एक, एक और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के शव्य संसार में प्रस्तुत है अकबर बिरबल की कहानी कहानी का शीर्षक है चोरी का पता एक बार शहर के किसी मशहूर व्यापारी के यहाँ से बहुत सा धन चोरी चला गया व्यापारी ने इसकी शिकायत काजी से की। जांच पड़ताल शुरू हुई लेकिन चोर पकड़ा न जा सका बात बादशाह तक पहुंची और उन्होंने बिरबल से चोर को पकड़कर माल बरामद करने का हुक्म दिया बिरबल ने उस व्यापारी को अपने पास बुलाया और उससे पूछा क्या तुम्हें किसी पर संदेह है यदि हो तो साफ साफ बता दो घबराओ नहीं तुम्हें सारा धन वापस मिल जाएगा व्यापारी ने उत्तर दिया हुजूर, मेरा यह अंदाजा है कि मेरे नौकरों ने ही मिलकर यहाँ चोरी की है क्योंकि बाहरी आदमी को घर की इतनी जानकारी नहीं हो सकती लेकिन मैंने किसी को अपनी आंखों से देखा भी नहीं है इसलिए मैं यह कहने में असमर्थ हूं कि की शख्स ने चोरी की है बिरबल ने सिपाही भेजकर व्यापारी के नौकरों को बुलवाया जब सारे नौकर आ गए तो बराबर लंबाई की बहुत सी लकड़ियों को अपने हाथ में लेकर बिरबल ने सारे नौकरों को सम्बोधित करते हुए कहा आज रात भर ये लकड़िया तुम लोग अपने पास रखो और कल सुबह लाकर मुझे दिखाना यह कहते हुए उन्होंने लकड़ियों को मुँह से फूक कर कुछ मंत्र पढ़ने का स्वांग किया सब नौकरों में लकड़िया बांट इसके बाद वह बोले जो चोर होगा या जिसकी मदद से चोरी हुई होगी उसकी लकड़ी पूरी रात में आधा इंच बढ़ जाएगी। बिरबल के हुक्म से व्यापारी के नौकरों को अलग अलग कमरों में रखा गया और उनकी देखरेख के लिए चपरासी मुकर्र किए गए उन नौकरों में से जो नौकर वास्तव में चोर था उसने रात में सोचा कि जब लकड़ी आधा इंच बढ़ जाएगी तो वह पकड़ लिया जाएगा अतः आधा इंच लकड़ी को तोड़कर छोटा कर दिया जाए तो वह इतनी ही बढ़कर सुबह पूरी हो जाएगी इस तरह उसे पकड़ा नहीं जा सकेगा ऐसा सोचते हुए उसने फौरन अपनी लकड़ी आधा इंच छोटी कर दी बिरबल की तो चाल ही यही थी भला कभी लकड़ी बढ़ सकती थी दूसरे दिन सुबह बादशाह तथा बिरबल उस स्थान पर गए जहाँ नौकरों को ठहराया गया था उनके साथ में व्यापारी भी था बिरबल ने बारी बारी से सबकी लकड़ियाँ देखी जब उन्होंने वास्तविक चोर की लकड़ी देखी तो वह आधी इंच छोटी निकली बिरबल समझ गए कि अवश्य ही इसी ने चोरी की है बिरबल ने उसे झांसा देकर असलियत का पता कर लिया लेकिन जब चोर ने धन छिपाए जाने वाले स्थान के बारे में बताने में आनाकानी की तो उन्होंने नौकरों को उसे बेट से पीटने का हुक्म दिया मार खाने के डर से चोर ने सारी बातें कबूल कर लिया और जहां धन छिपाया था सब कुछ बता दिया इसके बाद उन्होंने उस चोर को दंड विधान के अनुसार जेल जाने का हुक्म सुना दिया बादशाह अकबर बिरबल के इस न्याय से बहुत खुश हुए अभी आप सुन रहे थे अकबर बिरबल की कहानी कहानी का शीर्षक था चोरी का पता वाचक स्वर भारती परिमल